नैना की रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा थी जैसे ही विक्रांत उसके चेहरे पर हिट करने के लिए बढ़ा उसने तुरंत ही अपने चेहरे को हटा लिया था जिससे विक्रांत सिर्फ उसके कान पर ही वार कर सका था जैसे ही विक्रांत का हाथ नैना के सॉफ्ट कानों पर पड़ा उसकी ईयरिंग निकलकर बाहर आ गई और कानों से हल्का खून बहना शुरू हो गया विक्रांत ने भी पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि नैना उसके पेट पर लात मारने वाली है इसलिए उसने तुरंत ही अपने शरीर को पीछे खींच लिया था जिस वजह से नैना का लात उसके पेट पर पड़ने के बजाय विक्रांत की जांघों पर जा गिरा नैना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था ऐसा लग रहा था कि मानो अब वो विक्रांत को मौत की नींद सुला कर ही दम लेगी वहां मौजूद जो भी पुलिसकर्मी नैना के बारे में पहले से जानते थे उन्होंने खुद को पीछे खींच लिया उन्हें डर था कि कहीं इन दोनों की लड़ाई में खुद भी ना पिस जाए उधर विक्रांत भी काफी गुस्से में आ चुका था वो भी बड़ी निर्भीकता से नैना का सामना कर रहा था आ जाओ आ जाओ अभी मेरे पास बहुत सी ट्रिक है आज सब सिखाता हूँ तो आ जाओ आ जाओ बिल्कुल सिखाओ नैना ने उत्तर दिया इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़े अब तो वो दोनों एल्बो लॉक ना तो बना रहे थे और ना ही एल्बो को लॉक करने की प्रैक्टिस कर रहे थे अब वो दोनों अपनी हर तरह की स्किल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को हिट करने के लिए यूज़ कर रहे थे जिसको जैसे समझ आ रहा था वैसे एक दूसरे को चोट पहुँचाने में लगा हुआ था नैना टाइक्डो में एक्सपीरियंस्ड थी इसलिए उसने अपनी स्किल दिखाते हुए विक्रांत की बॉडी से थोड़ी दूर खड़े होकर उसे लगातार पैरों से पंच करना शुरू कर दिया लेकिन विक्रांत भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था उसने भी बहुत से मुजरिम के साथ हाथ पांव चलाए थे मगर विक्रांत को पता था कि नैना ताइक्वांडो एक्सपर्ट है इसलिए उसने नैना के बिल्कुल करीब जाकर उसे अपनी बाहों में दबोच लिया उसे विक्रांत खुद को नैना के पैरों के वार से बचा रहा था साथ ही नैना की खूबसूरती का करीब से आनंद ले रहा था लेकिन नैना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी वो जूडो और मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट थी उसने तुरंत ही अपने हाथों को विक्रांत के सिर में फंसाकर उसके पूरे शरीर को हवा में उछालते हुए जमीन पर दे मारा विक्रांत धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद नैना उस पर जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ी और विक्रांत के मुंह पर पंच करने लगी विक्रांत ने अपने मुँह को बचाने के लिए दोनों हाथों से इसे लॉक कर दिया था ताकि नैना का पंच उस तक ना पहुंच सके लेकिन विक्रांत ज्यादा देर तक नैना के पंच नहीं सह सकता था तो उसने अपने दाहिने पैर को मोड़कर घुटनों की की मदद से नैना की पर नैना छाती पर पर जोरदार प्रहार जिससे हवा में उड़ते हुए थोड़ी दूर जा का शूज विक्रांत के हाथों में आ गया फिर उसने अपने बाएं पैर से भी विक्रांत के चेहरे पर जोरदार किक लगा दिया विक्रांत दूर जा गिरा इस चक्कर में नैना का पेंट भी नीचे सड़क कर आ गया था उसकी अंडरवियर एक्सपोज हो गई थी लेकिन बिना इसकी परवाह किए वो विक्रांत से भिड़ने में लगी रही वहाँ मौजूद इंस्ट्रक्टर भी इन दोनों को लड़ते देख घबरा गया उसने भागते हुए नैना को रोकने की कोशिश भी की लेकिन आज तो नैना वो भूत सवार था उसने इंस्ट्रक्टर को भी एक जोरदार पंच मारते हुए उसे खुद से दूर धकेल दिया उसके हौसले भी पस्त हो गए वहाँ मौजूद अन्य लोग विक्रांत को रोकने के लिए आगे बढ़े लेकिन विक्रांत के सिर पर भी खून सवार था उसने सभी को खुद से दूर धकेल दिया इसके बाद नैना पर टूट पड़ा विक्रांत और नैना दहाड़ते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े जिसको जैसे समझ आ रहा था और जैसे आसानी पड़ रही थी एक दूसरे को पीटने में लगा हुआ था नैना लगातार विक्रांत के चेहरे पर पंच किए जा रही थी विक्रांत भी खुद के चेहरे को छुपाए हुए नैना के वार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था इसी बीच उसने एक जोरदार पंच नैना के मुंह पर रख दिया नैना के फोटो से खून की धारा बहने लगी उसका चेहरा लाल हो चुका था मुंह पर पंच लगने से जैसे ही नैना थोड़ी रुकी, विक्रांत खड़ा हो गया। लेकिन नैना ने भी फुर्ती दिखाते हुए, हवा में छलांग मारते हुए विक्रांत की कमर पर जोरदार लात मारी विक्रांत कुछ मीटर की दूरी पर जाकर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा लेकिन नैना रुकी नहीं वो लगातार अपने पैर चलाती हुई विक्रांत की कमर को तोड़ती रही गुस्से में पागल नैना इतनी जोर जोर से लात मार रही थी कि मानो आज वो विक्रांत को हॉस्पिटल भेजकर ही मानेगी नैना चीखते हुए लगातार विक्रांत की बट और कमर पर लात मारती रही जमीन पर औंधे मुंह पड़े होने के कारण विक्रांत का चेहरा धूल से सन चुका था बट पर पांच छह लात खाने के बाद विक्रांत ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और पलटकर कर की तरह नैना की जांगों को पकड़ लिया और फिर उसे खींच जमीन पर पटक दिया वहां जमीन पर पहले से ही पानी गिर चुका था इस वजह से मिट्टी ने कीचड़ का रूप ले लिया था विक्रांत और नैना कीचड़ में सने हुए एक दूसरे से लिपट कर भिड़ते रहे इस वक्त विक्रांत का पैर नैना के हाथों में था और नैना का पैर विक्रांत के मुंह के पास दोनों एक दूसरे पर ला चलाते हुए हिट करने की कोशिश में लगे हुए थे अब ना तो कोई ट्रिक दिख रही थी और ना ही कुश्ती का कोई रूल नैना ने विक्रांत को चोट पहुंचाने के लिए अब तक हर पैंतरा आजमा लिया था यहाँ तक कि अब उसने विक्रांत की जांगों में अपने दांतों को भी गड़ा दिया था विक्रांत के मुंह से चीख निकल गई लेकिन विक्रांत भी कम बेशरम नहीं था उसने भी अपने दांत नैना को काटने के लिए बाहर कर लिए इस वक्त नैना का बट विक्रांत के मुंह के ठीक आगे था। सो विक्रांत ने अपने दांत नैना की बट में ही गड़ा डाले नैना की भी चीख निकल पड़ी उसने दोबारा से विक्रांत की टांगों पर जोर से दांत घुसाया लेकिन विक्रांत ने तो जैसे मानो नैना के बट को ही टारगेट कर लिया था उसने फिर से उसी जगह पर दांत से काटा दर्द के मारे नैना की चीख निकल पड़ी दोनों लगातार एक दूसरे को काटते रहना चाहते थे लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों का शरीर एक दूसरे से दूरी पर हो गया लेकिन फिर तुरंत ही वो दोनों भागते हुए एक दूसरे पर झपट पड़े और फिर से एक दूसरे को दांत से काटने लगे अब तक वहां मौजूद सभी एजेंट को लग रहा था कि बिना इन दोनों को अलग किए ये नहीं रुकने वाले आखिर में सबने मिलकर दोनों को एक दूसरे से अलग किया क्या नैना के वारों से विक्रांत को ज्यादा चोट लगी या नैना ने खुद ज्यादा चोट खाई ये सब कुछ जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को